अमृतवाड़ी भला और बुरा सब में भगवान है नौ ईश्वर दर्शन होने पर कर्म त्याग हो जाता है इसी तरह मेरी पूजा बंद हुई मैं काली मंदिर में पूजा करता था एक दिन अकस्मात दर्शन हुआ सब कुछ चेतन है पूजा का अर्धपात्र वेदी पूजा गृह की चौखट सब चेतन है मनुष्य जीव जंतु सब चेतन हैं। तब उन्मत्त्य की तरह चारों ओर पुष्प पुष्पवृष्टि करने लगा जो कुछ दिखाई पड़ा उसी की पूजा करने लगा एक दिन पूजा के समय शिवलिंग पर वज्र चढ़ा रहा था ऐसे समय दर्शन हुआ वह विराट ब्रह्मांड ही शिव है तब से मेरा शिवलिंग गढ़ कर पूजा करना बंद हो गया एक दिन फूल तोड़ रहा था एकाएक दर्शन हुआ विचार या कल्पना के द्वारा नहीं देखा प्रत्यक्ष दर्शन हुआ एक एक फूल का पौधा मानो एक एक पुष्प पुष्पगुच्छ है जो उस विराट मूर्ति पर शोभावान हो रहा है उस दिन से मेरा फूल तोड़ना बंद हो गया 900 संतान संतानवे एक बार मुझे दर्शन हुआ था देखा सारा ब्रह्मांड और सभी जीव जंतु आदि एक ही पदार्थ से बने हुए हैं मानो मोम का बना घर हो उसमें बगीचा रास्ते आदमी जानवर सब कुछ एक ही मोम से बने हो नौ सौ मैं क्या देख रहा हूँ जानते हो देख रहा हूँ वे ही सब कुछ बने हैं मनुष्य तथा अन्य जितने भी जीव देख रहा हूँ सब मानो चमड़े के बने हुए हैं उनके भीतर से वे ही हाथ पैर सिर हिला डुला रहे हैं ९९९ सौ निन्यानवे माँ ने मुझे भक्त की अवस्था विज्ञानी की अवस्था में रखा है इसीलिए राखाल आदि के साथ हंसी मजाक किया करता हूँ यदि वह मुझे ज्ञानी की अवस्था में रखती तो यह संभव न होता इस अवस्था में देखता हूँ माँ स्वयं ही सब कुछ बनी है सर्वत्र उसी को देखता हूँ काली मंदिर में देखा माँ ही दुष्ट व्यक्ति भी बनी है यहाँ तक कि भवगत पंडित का भाई भी वही बनी है रामलाल की माँ को डांटते गया डाँटने गया पर डाँट ना सका देखा वह माँ का ही एक रूप है कुमारियों के भीतर माँ को देखता हूँ इसलिए कुमारियों की पूजा करता हूँ मेरी घरवाली पैरों को सहला देती है तो बाद में मैं उसे नमस्कार करता हूँ मुझे इस अवस्था में रखा है इसलिए कोई नमस्कार करे तो मुझे उसे प्रति नमस्कार करना पड़ता है देखो दुष्ट लोगों तक को टाल नहीं पाता तुलसी की पत्ती भले ही सूखी हो छोटी हो फिर भी वह ठाकुर जी की ही सेवा में लगती है एक हजार मैं देखता हूं मानो पेड़ पौधे मनुष्य पशु घास पानी सब तरह तरह के तकिए के गिलाफ हैं जैसे तकिए के गिलाफ भिन्न भिन्न होते हैं कोई मोटे कपड़े का कोई छीट का तो कोई किसी और कपड़े का कोई चौकोना तो कोई गोल पर सभी गिलाफों के भीतर एक ही पदार्थ कपास भरा होता है वैसे मनुष्य पशु घास पानी पहाड़ पर्वत सभी रूपों के भीतर वही एक अखंड सच्चिदानंद विद्यमान है मैं बिल्कुल स्पष्ट देखता हूँ माँ मानो किस्म किस्म की चादरें ओढ़कर विभिन्न रूपों में सज कर भीतर से झाँक रही है एक ऐसी अवस्था हुई थी जब सदा सर्वदा ऐसा ही दिखाई देता था मेरी उस अवस्था को देख समझ न सकने के कारण सब लोग मुझे समझाने बुझाने शांत करने लगे रामलाल की माँ और अन्य महिलाएं कितनी ही बातें कहती हुई रोने लगीं उनकी ओर देखकर मुझे यही दिखने लगा कि माँ जगदम्बा स्वयं ही इन रूपों को धारण कर ऐसा कर रही है माँ का यह ढोंग देखकर मैं हँसते हँसते लौटने और कहने लगा दुवाह बढ़िया सजी हो एक दिन काली मंदिर में आसन पर बैठकर कर माँ का ध्यान कर रहा था पर बहुत प्रयत्न करके भी मन में माँ की मूर्ति को नहीं ला सका फिर देखा रमणी नाम की एक वेश्या जो घाट पर स्नान करने आया करती थी उसी का रूप धारण कर माँ पूजा के घाट की ओट से झाँक रही है देखकर मैं हंसते हुए कहने लगा वाह वाह आज तुझे रमणी बनने की इच्छा हुई बहुत अच्छा आज इसी रूप में पूजा ग्रहण करो इस तरह माँ ने मुझे समझा दिया वैसा भी मैं ही हूँ मेरे सिवा कुछ नहीं है और एक दिन गाड़ी में बैठकर कर मछुआ बाजार की सड़क पर से जाते जाते देखा माँ सज धस कर जोड़ा बांधे बिंदी लगाए बरामदे में खड़ी खड़ी हुक्के में तमाखू पी रही है और मोहनी बनकर लोगों का मन मोह रही है देखकर मैंने विस्मित होकर माँ तू यहाँ इस रूप में है कहकर प्रणाम किया एक हजार एक मैं उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ फिर और क्या विचार करूँ देख रहा हूँ वही यह सब कुछ बना है वही जीव और जगत बना है किंतु चैतन्य के जागृत हुए बिना चैतन्य स्वरूप को जाना नहीं जा सकता विचार कब तक किया जाता है जब तक उसका लाभ नहीं हो जाता केवल मुंह से कहने से नहीं होगा मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि वही सब कुछ हुआ है उसकी कृपा से चैतन्य जागृत हो जाना चाहिए चैतन्य के जागृत होने पर समाधि प्राप्त होती है तब देह का विस्मरण हो जाता है काम निकांचन पर आसक्ति नहीं रहती ईश्वरीय चर्चा के सिवा तुम कुछ अच्छा नहीं लगता वैश्विक चर्चा सुनने से अत्यंत कष्ट होता है चैतन्य के जागृत होने पर ही चैतन्य स्वरूप को जाना जा सकता है 1002 बहुत दिन हुए वैष्णवचरण ने कहा था जब मनुष्य के भीतर ईश्वर के दर्शन होंगे तभी पूर्ण ज्ञान होगा अब देख रहा हूँ कि वे ही भिन्न भिन्न भिन रूपों में घूम रहे हैं कभी साधु के रूप में कभी ठग के रूप में तो कभी षट के रूप में इसीलिए मैं कहता हूँ साधु रूपी नारायण ठग रूपी नारायण षट रूपी नारायण लुच्चा रूपी नारायण अब चिंता होती है सबको खिलाया कैसे जाए सभी को खिलाने की इच्छा होती है इसीलिए एक जन को यहाँ रख कर खिलाया करता हूँ 1003 भले घर की स्त्रियों को देखते समय लगता है कि मेरी सच्चिदानंदमय माँ घूंघट काढ़े सती सजी हुई है फिर जब मछुआ बाजार की कसबीनों को लज्ज की तरह सज धज कर बरामदे में खड़े खड़े हुक्का पीते हुए देखता हूँ तब भी यही लगता है कि सच्चिदानंदमयि माँ ही छणाल बनकर और एक किस्म का खेल खेल रही है 1004 ईश्वर के भीतर विद्या अविद्या दोनों हैं। विद्या माया मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाती है अविद्या माया उसे ईश्वर से दूर ले जाती है ज्ञान भक्ति दया वैराग्य ये सब विद्या का खेल है इनका सहारा लेने पर ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है एक सीढ़ी और चढ़ते ही ईश्वर लाभ ब्रह्म ज्ञान होता है इस अवस्था में मुझे वास्तव में अनुभव होता है प्रत्यक्ष दिखाई देता है वे ही सब कुछ बने हैं तब त्याजग्राह्य नहीं रह जाता किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते बनता गाड़ी में बैठकर जा रहा था एक जगह में दो व्यवस्याएँ खड़ी थीं देखा साक्षात भगवती है देखकर प्रणाम किया जब पहली बार मेरी यह अवस्था हुई तब मुझसे मंदिर में काली माता का पूजन या भोग निवेदन नहीं करते बना इस पर खजांची मेरे नाम से गालियां देने लगा परंतु सुनकर मैं हंसने लगा तनिक भी गुस्सा नहीं आया एक हजार पाँच संसार के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाले अपने एक दिव्य दर्शन का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है क्या देखा था जानते हो इस रूप था भगवती की मूर्ति थी पेट में बच्चा था उसे बाहर निकालती फिर निगल लेती जितना भाग उसके भीतर प्रवेश करता उतना शून्य बन जाता मुझे दिखा दिया कि सब शून्य है मानो कह रही हो छ जादू मंतर